प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा सभी प्राणियों में सुख की इच्छा स्वाभाविक रहती है व्यवहार में सुख तो विषयों से ही मिलता है फिर उनसे वैराग्य कैसे हो समाधान गीता में भगवान ने कहा है यही ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवे आद्यंतवंत कौनते ये सुर रमते बुध चक्षु आदि इंद्रियों को मात्र कहते हैं और उनका अपने अपने रूपादि विषयों के साथ जो स्पर्श संबंध होता है उसे कहते हैं मात्रा स्पर्श इंद्रिय और विषयों के संबंध से प्राप्त होने वाले सुख का नाम है मात्रास्पर्श जन्य सुख इसी सुख को यहां भगवान ने संस्पर्शदा भोगा शब्दों से कहा है सारे जगत को जो सुख प्राप्त हो रहा है वह विषय सुख इसी प्रकार का है परंतु जगत के लोग जिसे सुख कहते हैं उसके विषय में भगवान कहते हैं कि वह दुख की खदान है यही ही भोगा दुख योन एवते इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाले जितने भी भोग अर्थात सुख हैं वे सब दुख के ही कारण हैं ऐसा क्यों है तो इसका कारण बताया आद्यंतवंतः ये सभी सुख उत्पन्न होते हैं और थोड़ी देर में समाप्त हो जाते हैं जो सुख स्वयं मृत्यु के मुख में पड़ा है वह तुम्हें सुख देगा या दुख साथ ही इस सुख में कितनी पराधीनता है विषयों की पराधीनता इंद्रियों की पराधीनता शक्ति की पराधीनता इस प्रकार की कई पराधीनताएँ हैं एक समय व्यक्ति मिठाई खाने के लिए कल्पना करता है पर पैसे ही नहीं है तो कैसे खाए मनोराज्य करते करते सूखी रोटी खाकर सो जाता है तो सोचो वह कितना दुखी होगा एक समय ऐसा भी आता है जब जितनी चाहे उतनी मिठाई खरीद ले पर खा नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है एक समय खा सकता था पर मिला नहीं इसलिए दुखी था और एक समय मिला पर खा नहीं सकता इसलिए दुखी है जिस सुख में इतनी पराधीनता है और जो क्षणिक है वह सुख काहे का है वह सुख आने जाने वाले हैं और तुम सदा रहने वाले हो वह आया और तुमने उससे प्रेम कर लिया दूसरे क्षण बस चला जाएगा तब तुम्हें दुखी होना ही हो पड़ेगा जो इसे समझ लेता है वह क्या कह करता है न ते सुरमते बुध जो विवेकी है बुद्धिमान है वह कभी भी विषय भोगों में अपना मन नहीं लगाता जब तुम्हें यह ज्ञान पक्का हो जाएगा कि ये सब भोग दुख हैं सुख नहीं शब्द स्पर्श रूप रस, गंध से प्राप्त होने वाला जो भी सुख है वह तुम्हें दुख रूप ही दिखाई देगा तब तुम इन विषयों के पीछे नहीं भागोगे पर इसके लिए विचार रूपी उपाय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा यह विवेक होने पर तुम ऐसे सुख की खोज करोगे जो नित्य हो उस सुख के लिए तुम्हें तुम्हें बाहर जाने की कोई अपेक्षा नहीं है तुम्हें केवल यह भ्रम छोड़ना पड़ेगा कि सुख बाहर है सुख तो तुम्हारा स्वरूप है स्वाभाविक है यह रहस्य जब समझ में आएगा तब मन अंतर्मुख होगा अंतर्मुख होकर स्वरूपस्थ होना ही सुख प्राप्ति का मुख्य उपाय है वह सुख नित्य है पर अभिव्यक्त नहीं है तुम जब अंतर्मुख होगे तो वह अभिव्यक्त हो जाएगा फिर समझ में आएगा कि प्रिय विषय मिलने पर राग के कारण हमारा मन एकाग्र हो जाता है ऐसे मन में हमारा स्वरूप स्वरूपभूत सुख प्रतिफलित हो जाता है वह सुख विषय से नहीं आता जैसे सब कुत्ता हड्डी चबाता है तब खून तो उसके मुख से ही निकलता है पर वह समझता है कि हड्डी से निकल रहा है विषय सुख भी स्वरूप का ही सुख है ऐसा विवेक जब पक्का हो जाएगा तब विषयों से स्वतः ही वैराग्य होगा